जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना मैं हूँ मलिक नमस्ते भाइयों बहनों रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते ओम शांति नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ अबू मलिक है जिन्हें आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन हैं लिरिक्स राइटर है और साथ ही साथ बहुत अच्छे इवेंट्स करते हैं बहुत देश विदेश में इन्होंने 40 साल तक 7000 से अधिक जो शोस है उन्होंने किया और ख़ास शादी के टाइम पे इन्हें बहुत याद करते हैं क्योंकि शादी के जो इवेंट्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने ऑर्गेनाइज करके लोगों की सेवा की है जिसकी वजह से इन्हें आज भी याद करते हैं तो YouTube पे आप इनके गाने भी सुन रहे होंगे सुने भी होंगे तो आइए आज रेडियो मधुवन के माध्यम से आप उनको सुनेंगे आप सभी की तरफ से अब मलिक जी का बहुत बहुत स्वागत है मधुवन के सुनने वाले सबको मेरा सप्रम नमस्कार मेरा प्यार नमस्ते हेलो हाय आई लव यू ऑल और बड़ी खुशी हो रही है आज मुझे यहाँ पूरा में बैठ के हमारे विभ कुमारी सेंटर में आपके सामने आप सबसे बात करने का मौका मिला है मुझे और आज हमारा शाम को एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी है मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ब्रह्म कुमारी इसका कोई भी संस्था में जाके मैं मिलता हूँ सबसे बड़ा अच्छा मजा आता है और मैं जानता हूँ आप सब भी यहाँ कई बार आ चुके होंगे तो चलो आज कुछ बातें करते हैं आपके साथ जी सर बहुत ही अच्छा लगा आपका जो भाव है बहुत ही अच्छी तरह से आप जुड़ जाते हैं और मुझे अच्छा लगा कि आपने एक किताब लिखी है और उसमें खास ब्रह्मा का मेकिंग ऑफ फूड जो सिस्टम है उसको आपने उसमें ऐड किया है तो मुझे अच्छा लगा थोड़ी सी बातें मैंने आपकी सुनी है लेकिन मैं चाहूँगा कि उस बुक के बारे में आप अच्छी तरह से बताइए लिखने का जो आइडिया है वो क्यों आया और कैसे आपने उसको कंप्लीट किया मेरी जो बुक है उसका नाम है रैंटिंग्स ऑफ अ मैडमैन कि एक पागल नज़र से अगर इस दुनिया को देखा जाए तो आप क्या देखेंगे एक यूथफुल नज़र जो यंग लोग हैं वो किस तरह से हर चीज़ को स्टडी करते हैं तो मैंने एक यंग बड़ी यंग किताब लिखी है राइटिंग ऑफ मेडमैन एक पागल आदमी का नज़र है थोड़ा उल्टा है हर चीज़ थोड़ा मजाकिया है थोड़ा फन है मगर बहुत सारी नॉलेज है उसमें छिपी उसमें से नॉलेज निकालना सुनने आप सुन रहे हैं तो पढ़ने वालों को निकालना पड़ेगा बुक का नाम है रैंटिंग्स ऑफ अ मैडमैन ये अमेजोन पे अवेलेबल है अमेजोन पे आप टाइप करिए रैंटिंग्स ऑफ अ मैडमैन बाबू मलिक तो आपको मिल जाएगी और बुक पे से एक चैप्टर है मैंने खाने पे उसको खाने पे मैंने लिखा है और ये मैंने चैप्टर एक्चुअली पहली बार सीखा था ब्रह्म में माउंट आबू में गया था तो मैं देख रहा था खाना पका तो उन्होंने कहा था कि हम किसी के खाद का खाना नहीं खाते हम खाते हैं जब हमारी संग्रह सब होते हैं सब और खाना प्रेयर के साथ शुरू करना चाहिए और सद्भाव के साथ और प्यार से खाना चाहिए तो मैंने उस आर्टिकल का नाम रखा लव सर्व्ड इन अ प्लेट मतलब खाना एक्चुअली कुछ नहीं है प्यार है एक प्लेट में सर्व हो रहा है आपके लिए और वो जब प्यार और श्रद्धा से बनाया जाए तो आपके सेहत को और आपके अंग को लगेगा ही लगेगा और आपको फायदा होगा ही ये जो प्रिंसिपल था ब्रह्म कुमारी और ये जो फूड जब मैं यहाँ आके खाता हूँ तो खाना मुझे नज़र आता है उसमें प्यार नजर आता है तो वो मैंने पूरी किताब में डाल दिया कि भाई ऐसी चीज़ होनी चाहिए और इसी तरह से खाना बनना चाहिए अगर किसी के अंदर गुस्सा हो या किसी बात पर उन्हें किसी को भी मर्द हो औरत हो या जो भी खाना बना रहा हो उनके अंदर कोई ग्रह उनको नहीं शांति नहीं है तो उन्हें नहीं जाना चाहिए किचन में और जब शांत हो जाए और उन, सब कुछ उनके दिमाग ठंडा हो जाए और उनके अंदर लफ्स सिवाय प्रेयर के और प्यार के ना होए तब तक खाना नहीं बनाना चाहिए और वही जो क्योंकि वो भाव खाने में आ जाते हैं तो ब्रह्म कुमारी की ये जो सीख है मैं बहुत मानता हूँ और उसको मैं अमल करता हूँ क्योंकि मैं तो कहता हूँ जो भी थोड़ा बीमार हो वो पहले खाने को प्यार से एक सद्भाव से बनावाई खाना खाए और उन लोगों के साथ खाए जो प्यार से आपको परोसें और दें खाना अबू मलिक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को कहीं ना कहीं इस बुक के माध्यम से जो भाव आपने खाने के ऊपर प्रकट किया है और खाना किस तरह से प्यार से परोसना चाहिए उसको बनाना भी प्रार्थना से चाहिए ये चीज़ें आपने सीखी और उस बुक में आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने व्यूज़ के साथ अपने आइडियाज़ के साथ अपने अनुभव के साथ उसमें आपने शेयर किया है तो आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बात कहीं ना कहीं दिल से लग रही होगी लेकिन आज के समय में इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा भूल गए हैं या फिर जो मॉडर्न ज़माना है हमारे बीच में फटाफट वाली बात आती है वाली बात आती है जिसके वजह से हम लोग उन चीज़ों को ठीक से नहीं कर पा रहे इसी वजह से तबीयत भी खराब होती है लोगों की उस वजह से बीमारियाँ भी बढ़ रही है तबीयत भी अलग अलग टाइप की जो है बीमारियाँ आ रही हैं सही बात है आपकी और मैं चाहूँगा कि जैसे आपको देखने के बाद सीधे ही आपके बड़े भैया अनु मलिक की याद आ जाती है तो मैं चाहूँगा कि कुछ बातें उनकी जो आपके साथ उन्होंने समय बिताया है आपके साथ रहे हैं तो उनकी कुछ बातें ज़रूर शेयर की अनु में से ग्यारह महीने बड़ा है और हम बेसिकली लगते एक दूसरे जैसे हैं बिल्कुल सिमिलर लगते हैं और माहौल घर का ऐसा था बचपन में कि बात आती थी कि हम सब बच्चे अवसर बने क्योंकि डैडी अच्छे संगीतकार थे मगर काम बिल्कुल नहीं था बहुत गरीबी से हम गुजरे तो मां चाहती थी कि अफसर हमें हमसे म्यूज़िक बड़ा दूर रखा गया कि कोई हारमोनियम को टच नहीं करो को तबला को बात नहीं करो को गाने की बात नहीं करो मगर जैसे कहते हैं ना कि खून में लहू पुकारता है कि जो काम होता है वो कहते हैं इनब्रीड जो जेनेटिक होता है कि आपके अंदर जो काम है वो ही बाहर आएगा तो अन्नू पहले से बचपन से उसने फायदा कर लिया था कि मैं इस कंट्री का बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर बनूंगा और मैं ऐसा काम करूँगा कि हर आदमी मेरा ही म्यूज़िकने ये इसका जो जुनून था वो कमाल था और मैं उसे कहता था यंग डेज के मैं उस वक्त कपड़े की दुकान चलाता था और कपड़ा बेचता था और टेलरिंग करता था डिज़ाइनिंग करता था रात को होटलों में जाके गाता भी था तो मैं सोचता था कि ये कैसे होगा ये तो होगा नहीं और देखो फिर उसका नाम जाग उठा और उसने पूरी मलिक फैमिली को फोर में ला दिया इसका शय तो अन्नू को जाना चाहिए क्योंकि उसने ही लाया अभी तो डब्बू के बच्चे अरमान मलिक अमल मलिक हमारे बच्चे आदर मलिक कशिश मलिक अनमोल मलिक अदा मलिक ये सब आर्ट की फील्ड में है आर्ट का फील्ड इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपकी ज़रूरतें पूरी होने के बाद ही लोग आर्ट पे ध्यान देते हैं या उस पर पैसा खर्चा होता है तो हमने बड़ी मुश्किल लाइन हमारी कोई कला तो यही थी ना गाना बजाना तो उसी वजह से हम दुनिया में आए और हमें बड़ा शुक्र है हमारे श्रोताओं को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो भी मैं सुनने वाले के उन सब की वजह से ही अनु का नाम हुआ बाकी बच्चों का नाम हुआ हमारा नाम हुआ जो भी हम छोटे बोटे हैं इस देश में इसका आपका सबका प्यार है जिसकी वजह से हम हैं आज चलिए अभि मलिक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रैक्टिकल जो लाइफ में हुआ है वो चीज़ें आपने शेयर किया और कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते हैं या संगीतकार होते हैं तो उनको काफ़ी जो है अच्छे उस्ताद मिले होंगे अच्छा उनको फैमिली मिला होगा अच्छा घराना मिला होगा तब जाके उन्होंने ऐसा कमाल का काम किया है लेकिन आपकी स्टोरी सुनने के बाद तो ये चीज़ें बिल्कुल अलग लगती है कि कहीं ना कहीं जो है संघर्ष है जीवन में मेहनत है और बहुत कड़ी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि आप वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक आप पसंदीदा गीत है मैं चाहूँगा कि आप सुनाइए मेरे मामा शायर थे हसरत जयपुरी वो कुछ साल पहले ही गुजरे मेरे डैडी सरदार मलिक और मुझे मामू के बड़े अच्छे अच्छे गीत याद आते हैं अन्नू के भी याद आते हैं मतलब जो गाने बोलते हैं मगर एक मुझे शेर याद आता है वो कहते थे इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है इश्क जब दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है बड़ी सिंपल सिंपल पोइट्री थी वो कहते हैं को मजाकिया बना के पोट्री बोलते थे मगर कई अच्छी अच्छी पोइट्रियाँ मुझे पोइट्रियाँ बड़ी याद आती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों रहना संभल कर बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डालकर सच बिकता है झूठ बिकता है बिकती है हर कहानी तीन लोकों में फैला हुआ है फिर भी बिकता है बोतल में पानी कभी फूलों की तरह मत जीना जिस दिन खिलोगे टूट के बिखर जाओगे जीना है तो पत्थर की तरह जियो जिस दिन तराशे जाओगे उस दिन भगवान बन जाओगे और गानों की बात आती तो मुझे बहुत सारे गाने याद आते हैं मगर मैंने एक ब्रह्म कुमारी लिए गाना बनाया था जो मुझे कविता जी ने गाके मैंने कंपोज़ किया था और बहुत अच्छा लिखा हुआ था और उसमें धूप का एक रंग दिखा तो मैंने अपने लफ्ज़ों से वो गाना बनाया था तो गाना इस तरह से था धूप खिली हर चीज देखी पर धूप का रूप किसने देखा हो तन के रूप पे दुनिया डोले मन का रूप है किसने देखा मन का रूप है किसने देखा ओ, ओ, ओ। हे शिवा, शिवा हो हे शिवा हे शिवा हो हे शिवा हो हे शिवा हे शिवा अगर एक तरफ ये है तो एक तरफ वो भी है जानू मलिक का बड़ा मशहूर ये काली काली ये गोरे गोरे गाल ये तीकी तीकी ये तीखी तीखी नज़रें हिरनी जैसी चाल देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल ये काली काली आखें तो एक तरफ ये रंग है एक तरफ ये रंग है संगीत का तो इतना विस्तार है कि आप हर ढंग का म्यूजिक हमसे बनवा सकते हैं और मैं बड़ा खुशी होती मुझे यहाँ ये सब गाने गा के मामों के गाने बड़े अच्छे लगते हैं मुझे ज़िंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना मेरे रेडी का गेत सारंगा तेरी याद में न हुए बेचैन ओ मधु तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहन ओ सारंगा तेरी याद में आज उजड़ के रह गया आज उजड़ के I'm gonna make it. सो so, इस तरह के गीत भी हैं और मैंने रिसेंटली अभी एक पिक्चर प्रमाणु आई है उसके लिए गीत बनाता रिलीज दे था। उसका रॉक स्टाइल था वह इग्नाइट वी हैव द पावर टू इग्नाइट दिस इज द ओनली वे ऑफ लाइफ वी हैव द पावर टू इग्नाइट इग्नाइट इस पर जोश है मतलब हम सब में ऐसा जोश है दुनिया में हम बेजोड़ हैं, राहें नई हम हम बनाएंगे, दुनिया को हम दिखाएंगे। हमारे हमारे जोश से हमारे होश से होश है पावर टू इग्न इग्नाइट ये अंतम है मॉडर्न बच्चों का कि हम हमारे देश के बच्चे हैं हम इग्निशन ऑन करेंगे तो ताकत और आ जाएगी ताकत है हमारे में हम दुनिया को काबू में ला सकते हैं और प्यार और सद्भाव ही हमारे देश से सीखा जाता है ये बहुत की जन्म है और यहीं से ही पीस अगर दुनिया में अगर पीस फैलाना है तो इंडिया ही इस जगह है जहाँ से जाता है मैसेज और दुनिया में कहीं नहीं और ब्रह्म में बैठ के सद्भाव सेवा का जो भाव आपने पूरी दुनिया में फैलाया है उसका तो कोई मोल ही नहीं जी आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को अलग अलग जो मोड है गानों का अलग अलग रूप रंग जो है आपने सुना अभी और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि, कि जैसे कि पहले उन्होंने आध्यात्मिक गीत गाया फिर उसके बाद उन्हें अपने भाई साहब की याद आ गई तो उनकी गीत सुनाए और फिर बाद में लेटेस्ट जो अभी उन्होंने बनाया है उन चीज़ों को भी आपके सामने परोस दिया है तो आशा करता हूँ आप पूरी 70 से लेकर 2020 तक की जो बातें हैं शायद गानों की जो फेजेस है उसको आपने समझ लिया होगा तो आइए आगे बढ़ते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है और आशा करता हूं आप सभी को भी अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं हमें जो है मुश्किलें आती हैं या कहीं ऐसा लगता है कि रुखावस्था हो गया है तो ऐसे समय में जो मुश्किल आती हैं मुश्किल क्षणों में या ऐसे घड़ी में आप क्या करते हैं सबसे बड़ी चीज़ मेरी डैडी मुझे सिखाई थी कि जो हमारे पास एक सबसे बड़ा गिफ्ट है भगवान का वो है हमारी जिंदगी सबसे बड़ी उससे आगे कुछ नहीं है तो उसको कुछ भी दुख हो रहा है या हमारे जिसम को या हमारे मन को तो पहले उसको ध्यान दो और किस तरह से ध्यान दो कभी ये नहीं सोचो कि इस सुस्ती में आपके लिए कोई चीज़ गलत हो रही है हर चीज़ जो हो रही है वो आपके लिए सही हो रही है तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है तो उसको एक जैसे कि वो गाना मुझे याद आता है मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया जिंदगी जिंदगी तो हमें मिल गई है साथ ही हम निभा रहे हैं क्योंकि हम तो अपनी मर्जी तो आए नहीं हम तो पैदा हुए हैं और जब हम पैदा हो गए हैं तो हमारी हम तो निभा रहे हैं साथ जिंदगी का और जो फिक्र आती है उनको धुएँ में के सो जाओ कल अगला दिन है क्योंकि हर दिन एक नया दिन है और नई बातें ले आता है नए चैलेंजेस भी लेके आता है तो हर चेज चैलेंज को धुएं की तरह ऐसे फूक मारो और आप कहेंगे कि बोलना बड़ा आसान है करना बड़ा मुश्किल है तो आप करके देखो ना ज़्यादा मुसीबत आएगी तो फूंक मार दो फूंक मार दो चली जाएगी मुसीबत और नहीं हो तो ठहरने दो जो चीज़ नहीं सुलझती सुल, उसको बैठे रहने दो बोलो मत चुप चुप हो जाओ बेट बै, बेस्ट है और अपने काम करते हो मगर एक चीज़ है अपना रोजगार अपनी कमाई पर और ये सब चीज़ें बहुत ध्यान दीजिए मैंने अपनी किताब रैंटिंग ऑफ मैडमैन में एक बहुत कहा है कि लर्न एंड अर्न ये दो चीज़ें कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आप सीखिए ज्ञान लीजिए और कमाई का ज़रिया बनाइए और काम करिए बिज़नेस करिए नौकरी करिए मर्ज़ अपना ज़रिया बनाते जाइए क्योंकि उस जरिए से हर प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं जब आप अपना प्रोग्रेस करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सॉल्व होते जाते हैं मगर इसका मतलब नहीं कि आप ज़िंदगी को साइड में रख दें ज़िंदगी पहले है। जो भी राइट एज पे जो करना है वो आपको करना है अगर 24-25 साल में शादी होती तो शादी करनी है बच्चे होने हैं तकलीफें तो चलती जाएंगी जब तक जिंदा आप सोचते हैं कम होगी नहीं होंगी बढ़ती बढ़ती बढ़ती जाती हैं आपको उनको बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ाते जाना है यही ज़िंदगी का रहस्य है इसमें कोई चैलेंज चैलेंज आती आने दो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मगर वही मैं बात बोलता ज्ञान और कमाई ये दो चीज़ें अगर आप में आप रखें तो आप कई मुसीबतों को डाल सकते बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ इसमें सारा सार आ गया अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या मुश्किलें आपके बीच में आती हैं तो इन बातों को जरूर याद रखिए आशा करता हूँ आप सभी को आशा की करन, के करण जीने का एक सुंदर तरीका आ गया होगा समझ में कि किस तरह से हमें जीना है मुश्किलें तो आती रहेगी और उन्हें और फिक्र को जैसे दुएं में उड़ाते चलो बस इस गीत को याद रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए कमाई का जरिया है लर्न एंड अन वाली बात को ध्यान में रखते हुए मेहनत करते जाइए आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे खुशियों के पल आएंगे जिसे याद करते हुए आप जीवन खुशनुमा बना सकते हैं तो चलिए इसी के साथ मैं कहूँगा अबू मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में आपने अपने, अपने भावनाओं को और गीतों को सुनाए बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच मेरे भाईयों बहनों को मेरा प्यार और मैं चाहूँगा कि हर बात पर आप अमल करिए खाना भार मत खाइए ज़्यादा अपने घर का प्यार से बना हुआ जो घर में परोसा जाता है वो खाइए इससे सेहत बनी रहेगी सेहत मतलब ताकत ताकत मतलब मेहनत मेहनत करेंगे तो पैसा बनेगा पैसा बनेगा तो आपके दिन अच्छे अच्छे अच्छे अच्छे होते जाएंगे आपको जो चीज़ें आपको खरीदनी है वो खरीद अब सकेंगे तो हर तरीके की फ़ायदा एक ही चीज़ से शुरू होता है अच्छा खाना खाना वो घर में अपनी माँ के हाथ का या अपनी पत्नी के हाथ का या अपनी बहन के हाथ का या आप खुद परोसी आजकल तो मर्द औरत कर्ज हर काम करते साथ में तो हम भी करते हैं आप भी करिए हमारी बहन भी करेंगी माँ भी कर सब मिलके खुशियाँ बह बाटिए जिंदगी एक ही बार मिलती है याद रखना इस जिंदगी को अच्छे तरह इसलिए बसरिए, प्यार से बसर कीजिए बहुत मजा आएगा बहुत ही प्यारा समय से, धन्यवाद शुक्रिया चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया हर फिक्र को तुम्हें मयुड़ा बर्बादियों कसों मनाना फजूल था बर्बादियों कसो मनाना फजूल था मनाना फजूल था मनाना फजूल था मनाना, दियों का जश्न मनाता चला गया पर का जश्न मनाता चला गया हर फिक्र को में उड़ा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 गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहा न महसूस हो जहा न महसूस हो जहा मैं दिल को उस मकान पिला था चला गया मैं दिल को उस मकान पिला था चला गया जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुं में उड़ाता चला गया